बोधो कष्टक्र उवाच योध स्वनवाद्रमा तस्मी सुखाया नम शांता जसे अर्जय्वा वकीर्थ भोगनोति नहि परी त्याग अरेण सुखी भव कर्तव्य दुखमात ज्वाला दमन कुशम पीयूष दाराषारम सुखम बवो भावना किंची पर नास्त बावा स्वभाव विभारकोचा लमन पदम निर्विकल निरायास निर्विकरजन व्यामोहीर स्वूपदाननमत वीरशोका विराजते निरावरण समस् कल्पना आत्मा आत्माक्त शनि धीरो किम्यस्ति बा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 अत्यंत संतुलन का वो परमात्मा को वह के रूप में देखता है न मैं न तू क्योंकि मैं और तू में तो द्वंद्व है कहो तू कितना ही मैं को मिटाओ तू कहने के लिए मैं तो बना रहेगा तू में अर्थ ही ना होगा अगर मैं ना हो कितने ही कहो मैं नहीं हूं ये कहते ही तुम तो हो जाओगे मैं बन जाएगा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 कहीं छिपा मैं मौजूद है किसने दिया उत्तर्ष अगर जलुद्दीन रूमी कहीं मुझे मिल जाए तो उसे कहूंगा कविता पूरी कर दो ये अधूरी अगर मुझे कविता पूरा करना हो तो मैं कहूंगा प्रेसी ने फिर कहा वही इस घर में दो ना समा सकेंगे ये घर बड़ा सकड़ा है मेरा कि तुम अब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 क्योंकि प्रभु कहो तो तू आ जाता नहीं कहा आत्मोदय से क्योंकि आत्मोदय कहो मैं आ जाता कहा यस बोधोदय जिसके उदय से कोई नाम नहीं दिया कोई सीमा नहीं बांधी सिर्फ इशारा है कोई परिभाषा नहीं बोधोदय तावत स्वप्नवत भवती भ्रमा उसके उदय से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 उदय होते ही सूर्य के अंधेरा नहीं रह जाता औस अंतरोहित होने लगते विदा होने लगते उनकी घड़ी गई उनकी मृत्यु का क्षण आ गए लेकिन अगर तुम उस उसकों को मिटाने लगो तो कभी इस पृथ्वी से तुम उस कण ना मिटा पाओगे और अगर तुम अंधेरे को जलाने लगो तलवारों से काटने लगो धक्के देके हटाने लगो तुम मिट जाओगे अंधेरा ना मिटेगा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 वह भी तुम्हें खोज रहा है यह खेल एक तरफा नहीं है ये आग एक तरफा लगी नहीं है ये दोनों तरफ लगी है तो ही तो मजा है तुम्ही अगर प्रेसी को खोज रहे हो प्रेसी उस सुखी नहीं तो ये प्रेम का फूल कभी खिलेगा नहीं जब प्रेमी और प्रेसी दोनों खोजते हैं तभी प्रेम का फूल खिलता है जब दोनों पागल तभी प्रेम का फूल खेलता है, है, है। परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है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 सपना ही है लेकिन तुम्हें तो कह दूं रात मैंने सपना देखा कि वो कहता है कि मैं आ रहा हूं कल तैयारी कर रखना पुजारी पहले तो से उन्होंने कहा पागल हो गए हैं आप बुढ़ाते में दिमाग खराब हुआ जिंदगी हो गई पूजा करते हमारे बाप दादा भी करते रहे उनके बाप दादा भी यही करते थे सदियों पुराना ये मंदिर कभी परमात्मा आया नहीं और आज अचानक बिना किसी कारण के अकार लेकिन फिर वो भी चिंतित हुए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 उन्होंने खूब भोजन कर लिया दिन भर के थके मानते खूब भोजन कर लिया स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन बनाया था फिर पड़ गए गहरी नींद में रात परमात्मा आया उसका रथ गड़गड़ाहट गर की आवाज एक पुजारी ने नींद में सुना कि गड़गड़ाहट गर की आवाज जैसे रथ के पही हो उसने कहा सुनो लगता है कि कोई आया रथ की गड़गड़ाहट गर लेकिन दूसरे पुजारियों ने कहा बंद करो ये बकवास एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए अब तुम्हें सपना मारा कोई गड़गड़ाहट नहीं आकाश में बादल गरजती फिर वे सो गए फिर द्वार पर रथा के रुका वह उतरा सीढ़ियां चढ़ा उसने दरवाजे पर दस्तक दी फिर किसी पुजारी को सपने में ऐसा लगा कि कोई दस्तक दे रहा है उसने फिर कहा कि सुनो भाई लगता है कि कोई दस्तक दे रहा है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 सब स्वप्न हो जाता तुम सुनते हो तथा पंडित साधु संत लोगों को समझाते रहते जगत माया है जगत इतने सस्ते में माया नहीं महंगा सौदा है ऐसे माया नहीं होता जब तक ईश्वर सच सचना हो जाए तब तक भूल के जगत को माया मत कहना अन्यथा तुम तो एक झूठ दोहरा रहे हो वो तुम्हारा अनुभव नहीं माया कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है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 तुमने उधार शब्द सीख लिए सुन लिया तुमने अपनी नींद में किसी और का वचन किसी बुद्ध की वाणी सुन ली नींद में पड़े पड़े और नींद में तुम उसे दोहराने लगे उसका कोई संसपर्श नहीं हुआ तुम्हारे जीवन में वो छू नहीं तुम्हारे प्राण उससे बदले नहीं अब कोई कितने ही लाख चिल्लाए कि सुबह हो गई सूरज निकला अंधेरा झूठ है और हाथ में लालटेन लिए चल रहा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 राम को एक बार पुकार के आनंद यात्रा पे निकल गया मामला क्या हुआ पिता रोने लगे पिता ने कहा वो ठीक ही कहता था कि एक ही बार कहूंगा लेकिन प्राणपल से कह दूंगा पूरा पूरा कह दूंगा सब लगा के कह दूंगा ऐसा रत्ती रत्ती रोज रोज दोहराना क्या अवसार है और अक्सर ऐसा होता है कि रोज रोज दोहराने से रक्ति रक्ति दोहराने से तुम्हारी दोहराने की आदत हो जाती तो यंत्र दोहराए चले जाते लोग बिल्कुल यंत्रवत झुकते मंदिर देखा झुक गए इसमें कुछ भी अर्थ नहीं कोई प्रयोजन नहीं बचपन से बंधी एक यांत्रिक आदत है हिंदू मंदिर आ गया झुक गए जैन मंदिर आ गया झुक गए मैं एक यात्रा पर था और एक दिगंबर जैन महिला मेरे साथ यात्रा पर थी उसने कसम खा रखी थी कि जब तक वो मंदिर में जाके नमस्कार न कर ले महावीर को तब तक भोजन न करेगी बड़ी झंझट खड़ी होती सभी गांव में जैन मंदिर नहीं भी है एक गांव में मैं गया तो मैंने देखा जैन मंदिर है तो मैं भागा हुआ आया मैंने उससे कहा आज बड़े सुख का समय तू जल्दी जा मंदिर है वो गई वहां से उदास लौटी उसने कहा कि वो हमारा मंदिर है वो स्वेतांबर जी जैन मंदिर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 संसार में तो हमारे ऐसे लगाव है कि मरते दम तक नहीं छूटते मरता मरता आदमी थी मैंने सुना एक सेठ नदी में डूब रहा था एक गरीब भिकमंगे ने दौड़ के बचाया कठिन था बचाना क्योंकि सेठ भारी बजनी था बड़ा पेट बड़ा सेठ गरीब भिकमंगा हड्डी पसली सूखी मगर किसी तरह खींच के लाया उनको बचाने में अपनी भी जान दी सेठ ने जब आंखें खोली थोड़ा होश संभाला तो एक रुपए का नोट दिया उसे और कहा तूने मुझे बचाया ये एक रुपए ले किसी दुकान से जाके बुना ला आठ आठाने तू रख लेना आठाना मुझको दे दे उस विमंडन का सेठ यहाँ तो कोई आसपास दुकान दिखाई नहीं पड़ती और वहां थाने के पीछे क्या पंचायत करनी आप संभाल करो कुछ जब दोबारा डूबो तब पूरा मोटी दे देना आदमी मरते दम तक भी पकड़ता है छोड़ता नहीं स्वाभाविक है एक अर्थ में क्यूंकि जिसमें हम मूल्य मानते हैं उसको पकड़ते है। हमारा सारा मूल्य धन में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 पद में परमात्मा दिखाई पड़ता है जिसके पास ताकत है ये राजनेता कल पद पर न रह जाएगा तो इस इसमें लेने कुत्ते भी नहीं जाते आदमी की तो बात छोड़ो खुद का कुत्ता भी पूछ नहीं मिलाएगा तो छोड़ो भी जब थे जब थे और लोग सलाह देने आते हैं अब छोड़ो भी अकर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 मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता अर्ज इतवा अखिलान अर्थान भोगान आपनो की पुष्कला नहीं सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। दूसरा सूत्र सारे धन कमाकर्ष ख्याल रखना सारे धन सारे धन का अर्थ हुआ जिस चीज में भी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 आशा है तो उसके लिए धन हो गए सूत्र कहता है सारे धन कमाकर अर्ज इतवा अखिलान अर्थान सारे धन इकट्ठे कर लिए भोगान आपनोति की पुष्कलान और अतिशय भोगों को भी पाता है लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता अस्तवक्र भोग और सुख में फर्क कर रहे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 अगर दीवाला नहीं डाला तो हालत खराब है घसता है ठीक ऐसा अमेरिका में कुछ दिन में जरूर लोग पूछने लगे कितने हार्ट अटैक हुए नहीं हुए तो क्या बाहर झोंकते रहे करते क्या रहे नाम धाम पद प्रतिष्ठा तो हार्ट अटैक तो होने ही चाहिए रक्तचाप कितना साधारण तो जिंदगी गमार रहे कुछ कमाना नहीं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 अर्थशास्त्रियों की बिना सलाह के चल रहा सिर्फ आदमी को छोड़कर और आदमी अर्थशास्त्रियों की सलाह के कारण बड़े अनर्थ में पड़ गया है उसके जीवन से सारा अर्थ खो गया बस एक ही बात में पूछता है फायदा स्वांत सुखा है तुलसी रघुनाथ गा था किसी ने पूछा तुलसी को क्यों गाई तुमने राम की कथा तो कहा स्वाता सुखा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 ये टाइम टेबल बन जाएगा लेकिन यात्रा कभी ना होगी एक गांव में रामलीला हो रही थी लंका से लौटते हैं। राम, सीता, हनुमान पुष्प विमान रामलीला का विमान तो एक रस्सी से बांध के एक डोला नीचे उतारा हुआ था उसमें बैठते और रस्सी खींच ली जाती और ऊपर जो चढ़ा था अंधेरे में बैठा हुआ उसको कुछ ठीक समय का बोध न आ रहा इसके पहले की रामचंद्र जी चढ़ते उसने डोला खींच लिया तो खड़े रह गए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी हनुमान जी हनुमान जी ने थोड़ी उछलकूंद की मगर फिर भी हम न पहुंच पाए डोला एकदम चले गया छोटे छोटे बच्चे थे गांव के जो बने थे राम लक्ष्मण तो लक्ष्मण ने पूछा अपने रामचंद्र जी सके बड़े भैया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 क्योंकि वो जो सब छोड़ के जंगल भागता है उसकी भी दृष्टि अभी भ्रांत है वो सोच रहा है कि अब जंगल पहुंच के सुखी होऊंगा, फिर धन की यात्रा शुरू होगी। गई का सूत्र यही है तत्क्षण अभी तत् जहां हो वहीं सुखी हो जाओ तुम त्याग भी धन की ही भाषा में करते हो एक आदमी त्याग करता है तो वो सोचता भीतर गणित बिठाता है इतना त्याग करेंगे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 ऐसे पुरुष को शांत रूपी अमृतधारा की वर्षा के बिना सुख कहा कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांत रातमना कुतह प्रसन्न पीयूष धारा सारामृत सुखम् कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका ख्याल करना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 कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य से जला है जिसका अंतर्मन ऐसे पुरुष को शांतरूपी अमृतधारा की वर्षा के बिना सुख कहा नहीं तुम्हारे कमाए सुख न कमाया जा सकेगा शांतरूप वर्षा तुम्हारे ऊपर वर्षे तुम्हारी कमाई नहीं है शांति तुम केवल द्वार दे दो और प्रभु वर तुम्हारे भीतर भर जाए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 अचानक मित्र उठा और उसने कहा कि रुके मुझसे न रहा जाएगा ये स्त्री जो तट के किनारे बाल संवार सुंदर मालूम होती मैंने कहा देखा क्योंकि भाव उठा है तब रुकना ठीक नहीं वो वहां गया वहां से सिर पीटता लौटा उनका मामला क्या है वो कहने लगा वो तो एक साधु है पीठ की हमारी तरफ साधु महाराज के बड़े बाल सुंदर देह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 महिला जैसी महिला जैसी होनी चाहिए वैसी महिला उनके घर में रुकता था कभी कभी तो कहीं तो कम से कम 300 सौ साड़ियां तो उसके है अलमारी में होंगी ही बहुत दिन तक वो रुकती रही बार बार कहती कि और तो मुझे कोई अड़सन नहीं साड़ियों का क्या होगा मैंने उससे तो कहा कि देख अगर यही भाव रहा तो मर के साड़ी होगी साड़ियों का क्या होगा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 मुल्ला नसुद्दीन पकड़ लिया गया हवालात में बंद कर दिया गया मैं गया उसे देखने मैंने कहा बड़े मिया ये मामला क्या कैसे पकड़े गए परेशान हूं मुझे पकड़े जाना था तुम्हें तो किसने पकड़ा उसने कहा कि आप समझो बात पूरी एक आदमी के जेब में मैंने हाथ डाला सर्दी जुकाम के कारण पराख से छींक आ गई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 मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रात दो बजे सड़क से निकल रहा है एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कहा कि मान रात के दो बजे तुम कहा जा रहे हो तो उसने कहा भाषण सुनने कमाल है उस कॉन्स्टेबल ने कहा रात के दो बजे भाषण सुनने कौन बैठा भाषण देने को यहाँ दो बजे रात होश की बात करो टी के तु नहीं चल रहे हो नसुद्दीन ने कहा आपको मेरी पत्नी का पता नहीं हजूर दो बजे क्या पूरी रात बैठी रहेगी जब तक मैं ना जाऊं जब तक मुझे भाषण न सुनाए तब तक वो सो नहीं सकती भाषण सुनने जा रहा हूं कारण के भीतर कारण अपने अपने कारण है तुम जरा गौर से देखना तुम जीवन की परत दर नहीं ऐसा पाओगे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 और वो कहते हैं कि यहां रखा क्या है ये सब तो जैसे रेत में बच्चे मकान बनाते और उनको मैं देखता कि वो 24 घंटे छाता लिए भर दोपहरी में खड़े हैं और आश्रम बनवा रहे हैं सबसे बड़ा मजे की बात है भर दोपहरी में खड़े रहते हैं पसीना चूता रहता है और ये रेत के घर बना रहे हैं जो गिर जाने वाले मामला क्या है इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कहते पैसे लगते में तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक एक पैसे पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि गांव में उनसे रखूस आदमी नहीं था तो उनकी बातें में सुनने जाता था ये देखने कि आदमी कितनी दूर की बातें कह सकता है वो सदा कहते थे ये संसार तो ऐसा जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए ये मैंने इतनी बार सुना करीब करीब वो रोज ही कहते थे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 रस्सी में सांप दिखाई पड़ता भय के कारण वो तो भय का प्रक्षेपण जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो हमारा प्रक्षेपण जब अष्टावक्र जैसे मनीषी कहते हैं कि संसार भ्रमब्त है माया है तो तुम ये मत समझना कि वो ये कह रहे हैं कि झूठ वो इतना ही कह रहे हैं जैसा है वैसा तुमने नहीं जाना कुछ का कुछ जान लिया है।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 कुंडली तुम्हारी दोनों की ये पंडित अपनी ही कुंडली बिठा नहीं पाए इनकी की पत्नी का जरा दर्शन तो करो जाके कि क्या चल रहा है और ये हजारों की कुंडली बिठाए जा रहे उस आधार पे विवाह हो गया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 कुछ और जान के लौटते ये संसार तो एक पाठशाला थी, कुछ सीख के लौटते कुछ और और होश से भर के के लौटते, लेकिन बेहोशों लौट जाते। आत्मा का स्वभाव दूर नहीं है वह समीप या परिचिन भी नहीं है वह निर्विकल्प निरायास निर्विकार और निरंजन है न दूरम, न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 भूल में मत पढ़ना और लाख कोई तुम्हें समझाए पुण्यात्मा हो भूल में मत पढ़ना ना तो पुण्य है वहां ना पाप है वहा वहां निर्विकार है तुमने क्या किया और क्या नहीं किया सब सपने की बकवास उस एक को जानते ही सब किया अन किया सब खो जाता भ्रम मात्र हो जाता और निरंजन उस पर कोई चीज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 पुरानी कथा कहती है कि कोई पंडित बुद्धिमान पुरुष पास से गुजरा उसने देखा क्यों रोते हो कहा कि दस आए थे नदी पार रह गया एक उसने नजर डाली देखा कि दस के में होते उसने कहा खड़े हो मैं गिनती करता हूँ उसने गिनती की पहले उसने गिनती करवाई देखने के लिए कि किस तरह की गिनती करते हैं? देखा तो एक आदमी ने गिनती की एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और उसने अपने को छोड़ गया तो उसने उसकी छाती पे हाथ रखा जो उससे कहा पागल दसवा टूटे तब उन्हें होश आ गया वो दस बड़े प्रसन्न हुए उसे बड़ा धन्यवाद देने लगे कि आपने बड़ी कृपा की दसवा साथ साथी मिल गया नहीं तो खोई गया था बिल्कुल गमा बैठे थे अब यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन इसमें कहानी कहती है कि दस मूल व्यक्ति मैं तुमसे कहूंगा दस पंडित व्यक्ति नदी के पार गए इतना फर्क करूँगा क्योंकि मूड़ कहीं गिनती की फिक्र करते सुना तुमने कहीं मूल और गिनती की फिक्र करें मूल का मतलब ही होता जिसको गिनती नहीं आती नौ तक जिसको आती है वो कोई मूल है उसको तो सारी गिनती आ गई नहीं दस पंडित व्यक्तियों ने नदी पार की बड़े ज्ञानी थे वेद ज्ञाता थे कोई चतुर्वेदी कोई त्रिवेदी कोई द्विवेदी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 वो दूसरे को सलाह देता अपने को छोड़ जाता वो दूसरे को ज्ञान बांटता खुद नहीं रह जाता, वो सारी दुनिया को बदलने में लगा रहता है तो रोने लगे वहां से कोई सीधा साधा आदमी आता था कहता हूं सीधा साधा न पंडित न मूड़ क्योंकि मूड हो तो गिनती नहीं जानता पंडित हो तो गिनती गड़बड़ा जाती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 जो था की स्मृति से भर गया वीत शो का विराजनते निरावरण दृष्टि वो सारे दुख के पार हो जाता है और एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाता है जहां निर्मल दृष्टि है जहा सब निर्मल है निर्विकार है ऐसी निर्विकार दृष्टि वाला व्यक्ति ही शोभामान है हमने इस देश में ऐसे व्यक्ति की ही महिमा गाई धन की नहीं पद की नहीं सम्राटों की नहीं साम्राज्यों की नहीं हाँ तो एक ही साम्राज्य पे भरोसा करते हैं वो है भीतर का स्वभाव का स्वच्छंद स्वयं के गीत का ऐसा ही व्यक्ति केवल स्वाभामान है वीत शो का विराजनते निरावरण दृष्टया, जिसकी दृष्टि निरावरण हो गई जिसकी आंख पर कोई पर्दा न रहा कोई आवरण ना रहा जो देखने लगा सीधा सीधा